विवरणाचार्य बाधा सामने विनाशी जीव को नहीं ले रहे हैं वो उपाधि दुष्ट वाला जीव चिता उसको नहीं ले रहे हैं किंतु को सीधे ले रहे हैं वो इसे साक्षात मुख्य साम्राज्य ले रहे हैं विवक्षा प्रयत्न पूर्व बड़ा मेहनत करके विवरणाचार्य जी ने साम बाधा सामकरण का निराकरण कर दिया है क्यों कूटस्थक्ष विवक्षा कूटस्थ विवक्ष विवृण होती कूटस्थ विवक्षा से कहा गया है इसी बात को और स्पष्ट करने के लिए वर्ण कर रहे हैं शोधित ऊटस्थो ब्रह्म रूपता मित्र शोधित जो तम पदा जो सर्वानुषित्थ भी नहीं न मरऊंगी शोधित जो त्व पदा शोधित त्व पदार्थ मतलब गया जस्ता तरह से अलग कर दिया गया अलग कर लिया गया जो तुम पंचकोशों से अलग कर लिया गया जो तुम ही तरीका है ना आपका पंचकोषों से अलग करके देखना से अलग करके देखना उस सर्वोपाधियों से अलग करके देखना नाम रूप से अलग करके देखना जगत मित्या होने से तथा अंतपात भी मितया है इससे भिन्नोता अपने आप को देखना विवेक करके अपने आप इन सारे उपाधियों से जो जो उपाधि का किसी प्रक्रिया से आपने कल्पना कर रखी है उन सारे उपाधियों से अपने आप को अलग कर दिया वो पदार्थ का नाम शोधितम पदार्थ और अज्ञान काल में क्या है सब अशुद्ध पदार्थ अशोधितम पदार्थ क्योंकि कोई शरीर को आता मान रहा है कोई किसी को के बैठा हुआ है और उसका अभी तक का आया ही नहीं ये सब आत्मा है नहीं इन अपने आप अलग कर नहीं पा रहा है वो कूटस्थ है और उसकी ब्रह्म को हम ब्रह्मास्त्र कहा गया तुम उसको कथन करने के लिए विवरणे विवरणाचार्य जिन पर मुख्य साम्राज्य कथन किया इतरत्र ऐसे अन्यत्री मुख्य साम्राज्यकरणों का अनेक वाक्य मिल जाते हैं अतः श्रुतियों में बाधा साम्राकरण की प्रक्रिया भी है मुख्य साम्र प्रक्रिया भी है अधिकारी भेदात ये सब व्यवस्था शुरुओं ने दिया है शोधित बुद्धिया विवेचिता शोधिता का मतलब क्या बुद्धियादिता बुद्धियादियों से अलग मूंजादि विशीका में कहते हैं ना मुंज़ घास से घासिका को निकाल दिया जाता है सीख को निकाल दिया जाता है उसी प्रकार से मूंज से सीख को निकालने के समान मूंज कैसे होता है घास उसका तलवार घास करते तलवार घास उसके पीछे चलोगे ना पर काट देगा खून भी निकल जाता है ऐसे काट देते हो इतना एक घास होता है नहीं अंदर सीख होता है हाँ। पतला सीख होता है इसको निकालने बड़ा कला है सीधे निकालने काट देगा उसको क्या करते हैं उसको ले जाकर काट, काटने वक्त बड़ा संभाल काटना पड़ता है ले फिर जल में डाल देंगे पहले हल्का सुखाएंगे फिर जल में डाल देंगे गला देंगे ऊपर के जीव को ले रहे क्यों ले रहे हो शुद्ध भ्रम लो प्यास दृष्टान कहा बचा अंत में पूर्ण हो गया पूर्ण ब्रह्म पूर्ण भी होते हैं। सब से अलग कर, कर दो सारी अलग होने में बचा गया पूर्ण बच गया ऐसे लगते हैं कथाकार अपने अपने हिसाब समझाते दुनिया को कभी देखो शोरित कौन है बुद्धियादि से अलग कर दिया गया त्वपद लक्ष्यो जिसको स्वर्ण ने क्या कहा था त्वपद का क्षमाण लक्षण जो कुटस्थ जो आगे जिसका लक्षण वर्णन किए जाएंगे वो लक्षण वाला जो कुटस्थामू वही है यह बात कथन करने के लिए विवरणालय में बाधा साम्र निराकरण पूर्वकम मुख्य साम्राविकरण बाधा साम्रीका निराकरण करता हुआ मुख्य साम्राज्य कथा गया है ये हुआ यदि आप ब्रह्मा ब्रह्म से, से अशुद्ध जीव को लेते हो मैंने अशोधित तुम पदार्थ लेते हो तो बाधा साम्राज्य और आराम से शोधित तुम पदार्थ लेते हो तो मुख्य साम्राज्य करने व्यवस्था हो गई अब इधानी ब्रह्मिक शब्द यानी वक्षित समर्था ये कूटस जो है वही ब्रह्म है इस बात को संभावित कर दिखाने के लिए ऐक्यता को संभावित कर दिखाने के लिए पहले कूटस शब्द से क्या लेना है वो वर्णन जीवाभास गेहेन्द्रिया जीवाभासाधिषानचिस्टस्था विवक्षिताचि जीवास चैतन्य जी का का का जो जो है है साएशा ऊटस उसी का नाम में है। यहाँ पर विवक्षित आदिशब मनाद इंद्र आदि मन बुद्धि ये सब ले लेना एवं आदियुक्त शरीर द्वयुक्त अर्थात सुखशरी शरीर द जीवाभास जीवाभाष जीवाभास क्या है एक भ्रम उस भ्रम का चिदाभास चिदाभा जीवाभाष का मतलब इसम का यह अधिष्ठान जो अधिष्ठान चैतन्य है चैतन्य मस्ती जो अध्यय है तद वेदांतेशों में कूटस्थित है निरधि कोई भ्रांति नहीं होगी ना बिना अधिष्ठान कोई भ्रांति नहीं हो अधिष्ठान तो कौन है यहां शुद्ध चैतन्य उसी का नाम कुटस्थि में उसका नाम कुटस्त है समष्टि में उसका नाम ब्रह्म है। सकल भ्रांतियों का अधिष्ठान अधिष्ठान के लिए हम कुटस्त नाम दे देते हैं समष्टि भ्रांति का अधिष्ठान के लिए ब्रह्म नाम से करते वही आगे ले करते हैं देखो ब्रह्म शब्द से चार क्या है इन दोनों का चार करना है ना जब ब्रह्म सर्वस्या यदधिष्टमी त्रैय तद त्रह्म विवक्षित जगद्रह्म जगत का है जितने भी ब्रह्म नित्रेवी जगद्रम जगद्रह्मिष्टानीरि जो अदिष्टान से कहा जाता है कहाषु त्रियंत्रे वेदातेशु त्रय मैं ऋग्वेद जगेदेको त्रय कहा त्रेयं त्रेयं देदे, इसको जाता है उनके अंत माने इन वेदों में अंत माने वेदांत शीर्षको से कहा गया है कृष्ण जगत कल्पना अधिष्ठान संपूर्ण जगत की कल्पना का अधिष्ठान भूता जो चैतन्य है उसी को वेदांतेश निरूपित जो वेदांत में वे निरूपित है अरे जगत की जगत अधान जब ब्रह्म है तो जीव का भ्रम तो हो गया अलग है जैसे रज्जु में आपने सर्प्रम कर लिया और सर्प में जहर का भ्रम कर लिया अव जहर का अधिष्ठान अलग सर्प का अधिष्ठान अलग होगा क्या और जहर विशिष्ट सब संपूर्ण का अधिकार कौन है।, है ना उसी प्रकार से ब्रह्म जगत की कल्पना हुई और उस जगत में जीव की कल्पना हुई है है ना? अगर जीव विशिष्ट जगत संपूर्ण कल्पना का ब्रह्म ही होगा कुटस्थ कहां से उठा के लाए नया इसी क्या जरूरत है ऐसे रहता है जहर का अधिष्ठान अलग शाम का अधान अलग होगा तो सिद्धांत जी कहता है वहां की बात और यहाँ की बात थोड़ा अंतर समझ में समझा वहां जरूर है जहर का भी रसी है शाम का है। भी अधिष्ठान है यहां भी वाक्य में जीव का भी अधिष्ठान ब्रह्म ही है जगत का भी ब्रह्म ही है नहीं शुद्धि तत्शुद्धि और तम शुद्धि शोधन प्रक्रिया के लिए हमने ब्रह्म और कूटस दो मान लिया दृष्टि का अधिष्ठान अलग मान लिया समृष्टि का अधिष्ठान अलग मान रहा हूं और वाक्य में क्या कहना चाह रही इस ग्रंथ में दोनों अधिष्ठान एक ही है अलग नाम भिन्न वस्तु एक ये तो तम पदार्थ की शुद्धि और तत्पदार्थ की शुद्धि की प्रक्रिया के लिए हम व्यवस्था दे रहे हैं समृष्टि का अधिष्ठांत ब्रह्म है का करके शब्द कर रहे हैं केवल शोधन प्रक्रिया के लिए वाक्य में उसका अधिष्ठान अलग है अलग ही नहीं है दो भिन्न नहीं है वो ये तो भिन्न होते तो समस्या होती लेकिन दो भिन्न नहीं है जो कूटस्थ वही ब्रह्म है जो ब्रह्म है वही कूटस् दोनों में जीव आरोपित यही सिद्ध नहीं हुआ जीव एक भ्रम है ये भी सिद्ध नहीं है आरोपित मतलब जीव भ्रांति है यही सिद्ध नहीं है तस् आरोपित हम कई मुद्दे आ गई थी अरे उसकी आरोपित सिद्ध हो गया यह सारा जगत जब आरोपित तुमने मान लिया तो जगत जीव वो आरोपित नहीं हो गया चैतन्य जगदारोपित जगद यदा तदा तदेक देश जीवाभाष से का कथा जब समस्त जगत कोई इस, इसी ब्रह्मी चैतन्य में आरोपित कर स्वीकार कर ले रहे हो तब तब उस जगतांतरवर्ती जगत, जगत का जो एक देश है वह जीवाभाष से की जरूरत है वो भी उस चेतन में कल्पित से कहने को जरूरत नहीं है, नहीं है। जगत एक देश जीव है जगत देश जीवे। कैसे मालूम हुआ आपको किंग चांदेश्वर है जिस चांदर तुमने पूर्व पक्ष शुरू किया है उसी छांदी देखा अन्य जीवन आत्मना प्रवेश प्रवेश नाम रूपे व्याकरवाणी इस जीव भाव से मैं इसके प्रवेश करके नाम रूप का जो है विस्तार करूंगा ऐसा कहा है वहां चांदो जी ने अन्य जीवे अनुप्रवेश जगधिष्ठान चैतन्य से एक वही पूर्व पक्ष जगत का अधिष्ठान एक है जीव का अधिष्ठान वही होगा ना तत्तम पदार्थ भेदा भाव पदार्थ पौनरूप तत्म दो पदार्थ भूपी दोष आ गया इत्या संजय कहते भाई वह दोष प्रयोग हो रहा है औपाधिक भेद को लेकर स्वरूप अभेद होते हुए भी उपाधि को लेकर भी दोनों में भेद है ना उस भेद के वजह सब व्यवहार तयोर औपायक भेद वास्तव ऐक्य वास्तविक ऐक्यता है इसको मन में रखकर कहा जा रहा है जगत्ख्य सरप्य से तम पदार्थ भिन्न स्तो वो सुच देश नाम के चिदाभास इंदौन भेदत सो्य समारोप इन दोनों वस्तुओं का भेद है जगत और जगदान त्रवर्ती जीव ये जो दो चीज है दोनों ही आरोपी है आरोप्पी थे ना दोनों के दोनों ही आरोपी जो चैतन्य में आरोपित हैं इनकी भेद के वजह से तत्व सब प्रयोग करना पड़ा तत्व पदार्थो तो भिन्नो स्तः इसे इन दोनों को भिन्न माना जाता है और इसे दोनों के कल्पना का अधान को भी हमने दो नामों से पुकारा है लेकिन दो नाम से भले पुकार रहा हूं मैं कोटस और ब्रह्म शब्दों से कह रहा हूं लेकिन वस्तुस्तु वास्तव में क्या है? एक तयो हो। उन दोनों एकता क्षित क्षिति का चैतन्य का दोनों में कोई भेद नहीं है कोटस चैतन्य ब्रह्म चैतन्य दोनों एक नाम दो चीज एक जातो एक ना जगत तदेश कैसे प्रयोग कर दिया आपने समारोपया विवचन होने से कम से कम आख्या समारोह तथा बौरी समासवचनम एक वचन जो जा क्या जातो समारोपित जाति को लेकर के भले ही दो पदार्थ है या अनेकों पदार्थ भी होंगे जगत में उनको लेकर के भी एक व्यवहार हो गया चिदाभासिका रजतादिवत अधान आरोप्य उभय धर्मवत्व अनुपलम बात कथम आरोपित फिर पूर्व फिर भी कहता है चिदावास को मैं कल्पित नहीं मानूंगा भ्रांति नहीं मानूंगा भ्रांति का लक्षण से घट रहा है क्या कभी चिदा शुक्ति रजता दिवत अधिष्ठान आरोप्य उभय धर्मवत्व अधिष्ठान धर्म और आरोप्य धर्म दो धर्म आना ये तो है ना तद अभावती में तद आना आप रजत को कोयोग कर दिया ना इधम किसका धर्म था इधम अधिष्ठान का है और रजत कलबिद है आरोपी कौन है रजत उसकी रजत धर्म उसके अंदर आ गया और इदंत धर्म रजत का नहीं था ईदंत धर्म तो शुक्ति से आया हुआ शुक्ति का ईदंत्व है और रजत क्या रजतत्व है मैंने अधिष्ठान का और आरोपित का दोनों धर्म होता होता है, है, तो इधर जो ज्ञान होता है, तभी मानी जाती है। भी दिखाओ उसमें भी। भी भी भी। तब मैं उसका भ्रम मानूंगा कहीं भी करते हैं उसमें अधिष्ठान काम आ जाता है और आरोपी खुद का अपना भ्रांत वस्तु का खुद का अपना धर्म भी उसमें आपने मान ही लिया है तभी तो भ्रांति हुई है सर्वत तो मान न मानो तो में सर्प की भ्रांति कैसे होगी वस्तु का धर्म भी आप वहां स्वीकार कर रहे हो और अधिष्ठान का अयम रजु बोलोगे अयम तुझारा सामान्य धर्म वो वहां का है अरे अधिष्ठान का अधिकतर लौकिक क्या देखेंगे अधिष्ठान का सामान्य धर्म आ रहा है विशेष धर्म ग्रहण नहीं हुआ और आरोपित को विशेष धर्म घुसा दिया आपने पैदा हुआ इधम रजतम अयम सर्प इत्यादि और अधिष्ठान जो विशेष धर्म भ्र हो जाए यम शुक्ति जैसे ज्ञान हुआ इधम रजतम बाधित हो जाता है यम रजु ऐसे ज्ञान होते ही अयम सर्प बा हो जाता है हमेशा यही होता है अधिष्ठान का विशेष धर्म जो होता है ना वो तिरोहित हो जाता है छिप जाता है सामान्य धर्म आ गया है और आरोपी का क्या हुआ सामान्य धर्म गायब हो गया और विशेष धर्म से घुस गया तो अधिष्ठान का सामान्य धर्म को लेकर के आरोपित का विशेष धर्म जोड़ लेते हो तो भ्रांति हो जाती है ये लोक व्यवहार में देखने को मिलता है इसे पूर्व पक्ष करता है का भ्रांति सिद्ध करना चाहते हो और हमें बताओ इस में कूट स्तर अधिष्ठान का कौन सा धर्म आया हुआ है और खुद का अपना कौन सा ऐसा धर्म है आरोपित का धर्म अपना है ये बताओ धर्म स्ख्या तो से आ गया चैतन्य धर्म स्वर्णता प्रकाशकत्व आ गया चिदा सारे जगत प्रकाशित कर रहा है न दर्पण प्रकाशित करता है चीजों को चिदाबा क्या कर रहा है वस्तुओं को प्रकाशित कर रहा है प्रकाश का तो धर्म कहां से आया चिदाष में अधिष्ठान से और चिदा कर्तृत्व जो उपाधि काया हुआ है यह आरोपित धर्म है तो अधिष्ठान का भी धर्म है चिदा में आरोपित का भी धर्म है। जो बुद्धि में कर्तृत्व भोक्तृत्व तो था वो चिदाभाष में आ गया असली रजत का रजतत्व सामने शक्ति में घुस गया या नहीं बुद्धि में कहा घुस गया चिदाभाष में और अधिष्ठान का स्पूर्ण रूपता प्रकाशकता चेतनता वो आ गया चिदाबासनों के धर्म आगे नहीं आ गए और आम चिदाबास आम व्यवहार कर दिए, ये भ्रांति सिद्ध हो गया बुद्धि धर्मान के बुद्धि का धर्म है आरोप्य धर्म और स्मृत्याख्यां आत्म रूपता स्मृति नाम का मैंने प्रकाशकता चेतनता रूपी आत्मा का धर्म है दधद ऐसा धारण करते हुए विभाति पुर्त आभास दोनों को धर्मों को धारण करता हुआ हम सबके सामने चिदा भाष नाम का चिज भाषित हो रहा है, है बुद्धि उपाधि द्वारा समारोप्य माणाम कर्तृत्व भोक्तृत्व परमातृत्वादीन और स्मरण लक्षण आत बुद्धि उपाधि द्वारा आरोप्य कौन से धर्म ले रहा हूं तो, तो, को और आत्मा का का अधानूर्ण लक्षण तो दोनों को धारण करते हुए तो भात दिखने लग इस में सामने साम दिखता है, में दिखता है। इस हम के सामने क्या दिखाई दे रहा है और झूठा जो दिखाई दे रहा है उसको सच्चा मान के हम लोग लक्षण भ्रांति है उस भ्रांति व सत्य मान के चल रहा है और जो सत्य है उसको भ्रांति समझकर भूल गए। छोड़ ही दिया। किं गएंक्षा इस भ्रम का कारण क्या जब आप बहुत सुंदर बात कहने जा रहे हैं ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है इस भ्रम का कारण क्या छिदावास उत्पन्न कैसे हो गया जिसका सारा संसार दुखी है के दुखी है ये ब्रह्म ना हो तो सारा कहानी खत्म का तो हो जाएगा इत्यादि कारण है कि विवेक करता है कर चिंतन नहीं करता बुद्धिया ज्ञान ही नहीं है बुद्धि को सत्य मान लिया शरीर को सत्य मान लिया मन को सत्य मान लिया इंद्रिय को सत्य मान लिया है ना बचपन से होता है खिलौना सत्य ये दूसरा कोई खिलौना छू देगा आपका तो आप लड़ाई कर देगा क्यों वो खिलौने सत्य ना ये खिलौने मित्यो ले भी जाए क्या फर्क पड़ता आपको लेकिन वहीं से आपके दिमाग में हर चीज सत्य को ठूस करके भर दिया गया जगत के हर चीजों में को डाल दिया ये तुम्हारा है किसको देना नहीं कई बार होता है थोड़ा बड़े होने के बाद तो नहीं हो पाता है थोड़ा बुद्धि खुल जाती है लेकिन छोटेपन में देखो दो बहने हैं मान लो दोनों को अलग अलग रंग का फ्राक लिया अभी तुम्हारे एक कह दो ना उसको दूसरा छू नहीं सकती बड़ी बहन भी छू देगी तो लड़ाई हो जाएगा, पता नहीं होता घरों दो भाई होंगे पैंट शर्ट लाओ तो बड़ा मुसीबत हो जाता है लड़ाई झगड़े हो जाते अलग लाग के देना पड़ता दे, तुम्हारे ही तुम्हारा तब तो काम चलेगा तो आज कल तो कुछ का पैंट कोई भी पहन के चल देता है हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता हाँ हमारे यहाँ तो संस्कार नहीं कम समिण बिल्कुल भाई का पैंट शर्ट बड़े का छोटा नहीं पहन शर्ट छोटे का बड़ा नहीं पहनता कुछ नहीं छोटे नहीं और यहाँ तो भाई भाई तो छोड़ो कोई भी किसी का भी पहन के चल देता है जब शरीर से स्पर्श हो जाता है ना आपके जो शरीर से निकलता वाष्प होता है गैस निकलते हैं वाष्प निकलते हैं कीटाणु हैं सूक्ष्म वो तो सब उस कपड़े में लग गए चाहे जितना भी धो नाश नहीं हो सकते उसको दूसरा पहने तो उस पर असर करता ताम तो ताम तो अरे आज कल तो भैया भाई, भाई तो, तो लड़की भी पैंट शर्ट पहनती है लड़की का लड़का पहन तो लड़का का लड़की पहन लेती तो तो है कोई भी कुछ ही पहने किसी का भी पहन के चल देता है तो भाई बहन की बात कर आए और रिश्तेदार कोई पहन लेता इसका वो पहन लेता है मित्रों के आपस पहन लेते जात पात नहीं कुछ नहीं कहा बुद्धि कोई माभा कौवात्मा अत्र जगत कथम इत दो मोह सो संसार ईष्य का बुद्धि को आत्मा अत्र जगत कथम इस शरीर में रहते हुए चार तरह का चिंतन करना चाहिए ये बुद्धि क्या चीज है ये सच्ची है झूठी है मेरी है किसकी है या मेरी कभी हुई है हमेशा धोखा देने वाली मेरी कैसे हो सकती है आपकी बुद्धि आपको धोखा देती है आपका मन ना आपको धोखा देता है दूसरे जितना देते ज्यादा आप अपने आप से धोखा खा रहे हैं जैसे भगवान की आपने वे रिपो हो आपने वे बंधु हो बंधुरात्मा आत्मा कहा ना ये आत्मा का बंधु भी आत्मा ही आत्मा का रेपू भी आत्मा ही है आपके शत्रु आप ही है आपका मित्र आप ही है। हैं। तो, आप अपने हैं ये आप अविवेक में रहते हैं तो, आपकी बुद्धि आपके मन सारा खेल खेल रहा है कभी कहते हैं तो अहंकार खेल रहा कोई परे ये ही है सारे गड़बड़ करने वाले चाहे अहंकार बुद्धि को बोलता है तो मत विवेक कर तु चुप रहो जैसे कई बार पति बोलते सच नहीं बोलना नहीं। चुप चाह सच बोलना भी चाहती तो पति बोल है चुप क्या करेगी जी बोल नहीं सकती अहंकार का पति बुद्धि को ऐसे बना रखा है तब बोलता है बार बार बुद्धि को जबकि बुद्धि वेदांत पढ़ती है और बुद्धि करो तुरंत डांट देते चुप बोलना नहीं विवेक नहीं मत करो शास्त्र पद पढ़ो जगत शक्ति समझो क्या कर अहंकारों धीय प्रबुद्धे अहंकार समझो या बुद्धि है चाहे यही लोग हमें धोखा दे रहे हैं ना कर्म नहीं देते समझो सचमुच वास्तव बुद्धि का असलियत को समझो कहा बुद्धि कोयम आवास ये आवाज क्या अच्छी कहाँ से आया कैसे प्रज्ञा बुद्धि में प्रकाश चैतन्य इस असली बिंब कौन है कहाँ है वो को आत्मा ये असली आत्मा क्या है हरे जगत कहा से आ गया जगत व कथम यदि अनिर्णय इसका निर्णय ना होने से मोह सब में मोह हो गया स्वयं संसार इसी का नाम संसार मोह का ही दूसरा नाम संसार या विवेक का ही दूसरा नाम संसार है ये दिमाग में आ जाए कि सारा प्राणी है झूठा है इसे बार बता दो शास्त्र में साहब कहा भगवान भाष्यकार ने जिसका अपने शरीर मन बुद्धि अहंकार से वैराग्य नहीं हुआ है सारा संसार को बल त्याग कभी तो वेदांत का अधिकारी नहीं है पूरे संसार को त्याग दिया भले भूर्भो स्वा सब त्याग दिया ब्रह्मपद्र को भी त्याग दिया वो भी मुझे नहीं चाहिए कट्टरता पर बैठा हुआ लेकिन अपने शरीर का मोह पड़ा हुआ मन बुद्धि अहंकार का मोह पड़ा हुआ है आपने शरीर से गिरफ्त नहीं हुआ है तो का अधिकारी नहीं कितनी बड़ी बात कही है बात बिल्कुल सच है तो क्योंकि सारे संसार का जड़ तो यही है वो संसार थोड़े में बांध रहे जिसको तुम त्याग रहे हो हमारे लिए घट बालक नहीं है घर बालक नहीं है ये घर बालक यहाँ मकान में क्यों फिर ये भी तो मकान ही है वो मकान है वो मकान, है, मकान में अंदर क्या ये भी बिल्डिंग, बिल्डिंग है नाम ठोक दिया आश्रम वो कुछ और निलय पता नहीं तो फर्क पड़ा शांति निलयम घर का नाम ही रख गुरु निवासों ना। में निलयम निवास आलियम इत्यादि देते और आप क्या दे आश्रम और तो ये भी बिल्डिंग, बिल्डिंग है फर्क क्या पड़ रहा वो बिल्डिंग जाकर के आने का क्या दो बेकूफिक बिल्डिंगों को त्यागना शहरों को त्यागना माता पिता भाई बहन को त्यागना ये बड़ा काम नहीं है असलियत में खुद के शरीर को प्रत्याम ममता को त्यागना यह सबसे बड़ा बाकी ममा को हम त्याग रहे हैं ना हम को हम त्यागने को तैयार नहीं बाहिर है ममा ममो पिता ममो गृह ममो भगिनी ममो भ्राता ये तो था ना सर मामा को तुमने त्याग दिया वो मामा को त्याग दिया यहां दूसरे मामा गया नहीं था मामा गुरु भगिनी मामा गुरु गुरु, भगीनी। गुरु।, गुरु भी गरु है बेकार है ये मतलब फंस गया मेरा वहां मेरा आ गया ना मम्म तो आ गया तो फिर फंस गुरु भी एक नौका जैसा है साधन है मुक्ति का मार्ग में बस उतने समझो ज्यादा शिमको मत आए जरूर है गुरु का ऋण भी त्याग नहीं सकते जिस नौका से पार कर रहे हो उस नौका को कौन धन्यवाद देता है इन नौका की मेरी कृपा ना होती नौका सही चलता नहीं नौका मेरी छेद होता तो मर गए होते बीच में इन नौका की कृपा कोई ध्यान नहीं देता वाक्य में नौ का धन्यवाद ज्ञापा इसलिए अनेकों ग्रंथों में शंकराचार्य जी तो गुरु के तो बहुत ही गान करते हैं भी ना? अहो गुरु अहो गुरु कहा था ना धन्यवाद तृप्ति प्रकरण आजीवन तुम करनी है एक श्लोक ध्यान नहीं आ रहा वहां एक बाकी सबके साथ तुम समान व्यवहार कर सकते हो लेकिन जीवन में कभी गुरु के साथ समान व्यवहार ब्रह्म ज्ञानी हो गया अभेद हो गया आप ही प्रेम में भी ब्रह्म है कोई अंतर नहीं है लेकिन औपाधिक जो प्राक्रम से जो भेद दिख रहा है शारीरिक को उसको लेकर समान व्यवहार कभी नहीं करना वाय श्लोक को मोटा पुस्तक है ना उसमें है वेदांत के शंकराचार्य प्रकरण ग्रंथों को पुस्तक में छपा है ना उसे आप देखेंगे देखें। इस की बातें क्यों कहा जाता है कि यद्यपि गुरु भी एक साधन मुक्ति प्रदाय साधनों ने से अन्य साधनों से वो विलक्षण साधन जब मोह नहीं करना है मोह नहीं करना है कहीं समानता भी नहीं करना है। ये सब सबसे बड़ी बात जैसे गुर गुरु आश्रम का मोह, गुरु का मोह गलत है गुरु के श्रद्धा होनी चाहिए गुरु के साथ असमानतापूर्ण व्यवहार होना चाहिए वो श्रेष्ठ है वह ज्येष्ठ समानता नहीं होनी चाहिए ये सारी चीजों को शास्त्र काम ने व्यवस्था जो दिया है जैसे वैसे चलना पड़ेगा अब उसके लिए क्या करना है शरीर आदि में सारी चीजें मोम्मत तो को त्यागना है क्या वहां कुछ मोम्मत उठाए तो दूसरी मोमत पकड़ लिया क्या फायदा मेरी घड़ी सब कह रखो क्या फायदा कहीं ना कहीं मोम्मत फंसा तो है ना अभी किसी घड़ी में किसी एक महात्मा जैसे मरते हो तो क्या क्या पता है एक दिन पहले उसको मालूम हो गया कल मरने के लग रहा है कल जा रहा हूं मैं पता चल गया उसने बैंक से पैसे मंगाया नहीं थे, था ज़्यादा नहीं था, और जो सेवक था पैसे नहीं, मंगा नहीं। और वो आजकल दूसरे टाइप की बंडी यहाँ पर होता ये इनकी है पेट में पॉकेट पॉकेट में पूरा पैसा उसमें डाल और बाथरूम में भी गए हाए तो वो वो हमेशा को तो निकाल के जाते थे उधर नहीं गए वो सो सही गए कहीं वहीं मर जाऊ तो तो वही रखे रहे पहन के फिर आए आकर लेटे लेटे मर रहे थे ना जब हाथ नोट कर दो पैसे पकड़ ले पकड़ गए तो मर गए अरे वो तो पैसों में इतना मोह ममता थी इसका मतलब उसे पकड़े मर गए जब जान रहे कि जाने वाला है ना साथ में तू तो गया नोट तो जेब में रह गया लेकिन मोह जो होती ना पता नहीं महात्माओं का किसका किसने कहा मोहम्मद देख लड़ा बड़ा व्यक्त थे वो एक महात्मा ऐसे हरिद्वार में जगे शरीर छोटा तो पता नहीं चल रहा थे इनके बस कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं बोल रहे थे एक महात्मा ने बोझा वो बहुत डंडे को बड़ा प्यार करते अपने गड्ढा थे लाठी था ना लाठी को छोड़ देते नहीं लाठी उनके लिए प्राण था तो मैंने कहा कमाल लाठी में जरूर होगी सारा माल लाठी में होगा और लाठी को हमने ली और खोला देखा जगह जगह खुलता है खुल गया खोला तो अंदर नोट, थूश थूश के, थूश थूश के, के 500 पांच सौ इकट्ठा हो अंदर घुसा दिए, गोल करके घुसा दिए। दूसरा 500 गोल करके घुसा दिया निकालते निकालते हम लोग परेशान हुए चार घंटे लग गए निकालने निकालने घुसा बता ना सारा ऐसे निकाल लगभग सोलह रुपए निकले इस काम का मोह कर रहे हैं इसीलिए तो नोट है तो है इसलिए वेदांत का अभ्यास इतनी वैराग्य से इतना केवल ममत्व बाई तो ममत्व त्यागने से नहीं होता है शरीर का महत्व को भी त्याग दो बुद्धि का महत्व को त्याग दो अहंता अहंता ममता दोनों का पूर्ण त्याग वही वास्तविक वैराग्य उसी अभाव में जैसे शंकराचार्य खत्य जिसको अपने शरीर से विरक्त नहीं तो धन कहा से से व्यक्ति हो रहेगा दिखावटी व्यक्ति करते रहेगा या कहीं ना कहीं माल जमा करके रख रहा रहे हैं गुलाखी में रख रहा तो है ना उसके इसे कहते कि इसी का नाम संसार है और कुछ नहीं इनका विवेक करो इस अलग हो जाओ तो मुख्य अच्छे क्यों निवर्ते हम यदि इसका निवर्तक ज्ञान कौन सा है ऐसा आकांक्षा होने पर बुद्धिया स्वरूप विवेक ये बनिवर्तगा बुद्धिया असली स्वरूप को समझ लो तो विवेक हो जाएगा जब असली समझ में आ जाएगा ये सब झूठा है कल्पना है मिथ्या है इसमें सत्य तो नहीं है अपने दृढ़ निश्चय जब हो जाएगी उससे विरक्त हो जाओगे पहले लज्जित हो जाएगा आदमी इसे व्यवहार करने के लिए झूठी चीजों में व्यवहार करूंगा झूठी झूठी व्यवहार करते क्यों करूं उसे विरक्त हो जाएगा उसी का नाम निवृत्ति धीरे धीरे दिर निवृत्ति में समेटते जाएगा जैसे कुर हो समेटते जाएगा, हो धीरे फैल रहा है तो समझना विवेक जग रहा इसे कहते हैं निवृत कौन है कह सर बुद्धिदि के स्वरूप का विवेक ही निवर्त है तदवान एवं ज्ञानी उसी का नाम असली ज्ञानी होता है तथ एव अनिवृत्ति ऐसे ज्ञान सी उस अनर्थ की अनवृत्ति होती है बुद्धियादीना स्वरूपम यो विन स तत्व सूक्त वेदातेशो भी निश्चय बुद्धियादीना स्वरूप यो बुद्धियां का स्वरूप गो जो व्यक्ति विनक्ति संय विवेक करके समझ लेता है सा वही व्यक्ति वास्तव में तत्त्वों का निश्चय है जितना विवेक तो तो करता हूं फिर पकड़ जखड़ लेता है, है? जब भूख लगती है तो सारा महमत्व तो दिखाई देता है मेरा भूख लग रहा है इसमें को क्या करें जगते हैं तो तुरंत जगने के बाद सब अशुद्ध है नहाओ नहीं तो अंदर तो गुड़ गुड़ गुलता गुड़ है नहीं सोच जाओ सब दिखता है।, है सब लगता है समस्या तो ये है ना ये भूख मिट जाए सबसे पहला काम भूख मिटने वाली है नहीं आप कर्म तो जनता चलना है तो किसी किसी को मिट जाता है ऐसी बात नहीं है महापुट लोग है मिटा लेते हैं भूख ही खत्म कोई कोई होते हैं जब भूख खत्म हो जाए ऐसे ऐसे महात्मा भी किसी संस्कार है वासना है, वैसे साधना उन्होंने तो तो हम, हम लोग तो साधना इसलिए हम लोग मरने तक भूख सताती है, है ना जन्मोत्तर संस्कार सब निर्भर है तारक्रम निर्भर है इसमें हम तो मान्यता है सच्चाई भी है ना कहीं मतलब ऐसे ऐसे भी हैं सिद्ध महापुरुषों इस कलयुग में जानते हुए अभी भी हुए हैं कोई दाद देर नहीं है अब भी होंगे कहीं हमें यहाँ नहीं मालूम इस सारी चीजें होते हुए इनका विवेक करना सबसे बड़ा ज्ञान से मुक्ति की बात यहां हो रही वो साधना की स्थिति है उन्होंने ज्ञान था नहीं था हम लोग नहीं जानते उसकी चर्चा में नहीं करना जान हुआ कि नहीं वो भगवान जाने, लेकिन वही साधना की उत्कृष्ट बात है भूख के, के कारण हमें क्या होना पड़ता है पड़ता बात क्या सीचे भूख आदि कारण से हम लोगों को बाहर आना पड़ जाता है समाज से बाहर हो गए रंग से बाहर हो जाना पड़ता है उसके कारण से बहत्त तो आ जाता है अहंता भी तो घुस जाता है ये परेशानी होती है तो उसके लिए भी जवाब आगे दे रहे हैं ना, ना बंद मोक्ष और अवेक मूलत्ववाद कस्य मोक्षा तार्किणा कुतर्क मूला पर खंडनो परिहरीयादि आप सब कुछ भ्रम कह रहे हो तो तार्किक लोग कहेंगे बंद मोक्ष सब कुछ अवेक मूलक है बंधन भी अविवेकजन्य है मोक्ष भी जनी है ऐसे में है, तो कस्य बंध कश्यवा मोक्ष बंधन हो रहा है किसका मोक्ष हो रहा है, इत्यादि, मोक्षिक इस प्रकार से तार्किकों से किया जाने वाला कुतर्क परिहास विशेषा वेदांत का मजाक तोड़ा देते हैं लेकिन आप घबराइए मात्र बातों को सुनकर खंडनोक्त युक्ति भी खंडन खंड खाद्य में युक्तियां गई है इंसाफ का का के जवाब दिया कारण से शंका उत्पन्न होता है उन खंडन युक्तियों के द्वारा अपने मन में शंका और विपर्य या कुर्क सब जाल को काट दो और स्वर्पित हो जाओ परिहरिया एवं कुदर बंधन किसका है इत्यादि कुतर्क जन जो जाल है विडंबना दृढ़ खंड ऐसी विडंबना को दृढ़ता प्रक्रम खंडन करनी होगी कैसे खंडन करेंगे हम कहें खंड नोक्ति प्रकार खंड खंड खाद्य नाम ग्रंथ में उक्त जो प्रक्रिया है युक्तियों का उनको लेकर तर्क को जाल काट देना होगा तभी आपका विवेक टिकता नहीं तो बार बार शर्म आती फिर वही मोह जाल फस जाते। फिर आ जाती है बार बार ममता सतावे नहीं उसके लिए सारी युक्त तो इस्तेमाल करना पड़ेगा युक्तियों के आधार पर इस बुद्धि को मन को विद्यमान सब कुतर्कों को काटनी पड़ेगी तब दो बार अहम तमता इसमें जगेगा नहीं एवं श्रुति युक्ति कूटस्तम दर्शित्रुति और युक्ति के आधार पर कुटस्त को कूटस्थि से अलग करके दर्शा दिया और अब पुराने के श्लोकों को देंगे तीन श्लोक पूरा का पूरा शिवपुराण का वैसे का वैसे अलग पुराणों में भी बुद्धि से अलग करके कुटस्थ का वर्णन शिव नाम से कहा गया है वृत्ते साक्षतया वृत्ति स्थितो अस्मी ज्ञान वस्तु वृत्ते साक्षतया कूटस कैसा है वृत्ति का साक्ष्य में विद्यमान है और वृत्ति के प्राग भाव सुषुप्तियादि काल में वृत्तिग का प्राग भाव है उससे भी वो जानता है स्थित वृत्ते है और वृत्ति प्राग भाव से ऐसा कर लेना वृत्ति के और वृत्ति के प्रागभाव का इन सभी का साक्षी रूपण जो स्थित तथा आभास वस्तु जिज्ञासन सत्या जिज्ञासा गये पर तेना और जिज्ञास से पहले अज्ञोस्म कर इति घवे साक्षी अज्ञान का भी साक्षर रूपेण विद्यमान है तो वह कौन है वो आभास ज्ञान वस्तु आभास ज्ञान वस्तुस ज्ञान का जो वास्तविक साक्षर रूप विद्यमान है वही शिव है ऐसा वहां अनुभव करेंगे टीका में कामादि वृत्ति उत्पत्तौ सत्या तत्साक्ष काम क्रोध लोभ मोह घट पट मट इत्यादि वृत्तियों का अंतर और बाहर अंतर बायति और आंतरिक वृत्ति सारे वृत्तियों को साक्षण वही विद्यमान समाधि में जिज्ञास सत्याम और जिज्ञास उत्पन्न हुई ज्ञान की इच्छा तो उसकी भी साक्षी रूपेण वही विद्यमान है और जिज्ञास पहले तथ पूर्व अग्ञी अनुभूय मान अज्ञान साक्षित्व ज्ञान को भी साक्षी रूपेणा शिव एवं शिव ही है वकुटेतन आत्मा ब्रह्म ही है और अत्र है शिव शिवपुराण शिव ही वह है कहने से शंका हो जाते शिव जी को लोग क्या मानते हैं एक भगवान है ब्रह्मा विष्णु महेश एक परिचिन्न है वो ईश्वर है कहते हैं वो शिव को नहीं लेना शिव से सच्चिदानंद ब्रह्म को ही लेना क्या लेना है साक्षात्म को लेना कैसे उसी को बता सनंद तीनों लक्षण घट रहा है क्योंकि ये जो शिव जिसका वर्णन किया अभी यह वृत्तियों का सविशेणी वृत्तियों का साक्षी वृत्ति के प्राग का साक्षी ज्ञान इच्छा का साक्षी ज्ञान अभाव रूप ज्ञान का भी जो साक्षी रूपयमान शिव कैसा है वो वो तो सत्य का आलंबन होने से, असत्य का आलंबन अधिष्ठान होने से वो सत्य है सत्य और सर्वज से तु साधवे चित्रूप और सकल जड़कों का प्रकाशक होने कराते आते रूप भी है तो सत्य भी है वो चित्त भी है और सदा प्रेमास्पता सदा सर्वप्रेम का विषय होने से आनंद रूप भी है आनंद रूप होने से शिव शब्द वाच्य ही है कोई तो परिच्छि ईश्वर को नहीं, नहीं। लेना त्वेन, सीव असत्य का आलंबन अधान सत्य है असत्य जगत का आलंबन अधिष्ठान होने से सत्य है और जड़ से सर्व संपूर्ण जड़ का साधक अवभाषक प्रकाशकूप सर्वदा प्रेम विषय पद आनंद रूप है सर्वदा प्रेम विषय होने से पर प्रेमास्पद होने के नाते आनंद रूप भी है आते व्यवहार शीर्षक से सचिद आनंद विषय को ही लेना है